जिज्ञासा अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त कैसे किया जाए समाधान यदि कोई वस्तु हो और वह हमारे सामने न हो अर्थात उसे हम न जाने तो वह हमारे लिए अव्यक्त है माचिस की तीली में अग्नि अव्यक्त रहती है उसे आप कैसे करते हैं इसके लिए घर्षण करना पड़ता है और यज्ञ में अरणि मंथन के समय घर्षण से ही अग्नि प्रकट हो जाती है इसी प्रकार एक घर्षण ऐसा है जिससे अव्यक्त परमात्मा प्रकट हो जाता है वह है प्रेम पूर्वक भजन और ध्यान उसी से वह परमात्मा व्यक्त हो जाता है जिज्ञासा ईश्वर तो सर्वज्ञ है लेकिन अन्य देवताओं के भक्त ध्यान पूजन करते हैं तो उनकी भक्ति के विषय में उन देवताओं को पता कैसे लगेगा समाधान जो व्यष्टि में वाक है वही समष्टि में अग्निदेवता है व्यष्ट में जो चक्षु है वही समष्टि में सूर्य है और वही चक्षु का अनुग्राहक देवता हो जाता है संपूर्ण देवता हिरण्यगर्भ के अंगभूत है हां अंतर इतना है कि की शक्ति और अग्नि की शक्ति में भेद है देवता बनेगा तो बल भी बढ़ जाएगा अपने क्षेत्र की सर्वज्ञता बढ़ जाती है इसलिए उनका पूजन यदि कोई भक्त करता है तो उनको पता लग ही जाता है इसलिए जो जो देवता है वे अपने भक्त को जानते ही हैं इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए देवता भी दो प्रकार के होते हैं एक तो वे जो कल्प पर्यंत देवलोक में रहकर मुक्त होते हैं आजान देव उसमें रितंभरा प्रज्ञा रहती है जैसे हिरण्य गर्भाधि में दूसरे जो कर्मानुसार देवत्व प्राप्त करते हैं कर्मदेव उनमें रितंभरा प्रज्ञा होना आवश्यक नहीं है